मां शारदा देवी की जीवनी शक्तिपीठ पीठ श्यामला बंग भूमि का बा साधारणतः अभावग्रस्त और होने पर भी इसके दक्षिण पूर्व में स्थित छोटा सा गांव जयराम भाटी लक्ष्मी की कृप्ठी से अन्य ग्रामों की अपेक्षा अधिक समृद्ध है कृषकों के अथक एवं अविराम परिश्रम के फलस्वरूप इसके खेत ईख धान गेहूं तथा तो विविध शाख सब्जियों से हरे भरे होकर सदा हंसते रहते हैं श्री रामकृष्ण की जन्मभूमि कामार पुकुर से जयराम भाटी लगभग तीन मील पश्चिम की ओर स्थित है यह विष्णुपुर तहसील के अंतर्गत कोतलपुर कोतलपुर थाने के अधीन शिरोमणिपुर नामक पुलिस नाका के अंतर्भूक्त है गांव के उत्तर पश्चिम कोने से पूर्व की ओर बहकर स्वच्छ आमोदर नदी गांव की उत्तरी सीमा निर्धारित करती हुई टेढ़ी मेढ़ी चाल से लगभग एक मील तक चली गई है पीछे वह दक्षिण पूर्व की ओर घूमकर कामारपुकुर के मुकुंदपुर नामक पाड़े की सीमा को प्रक्षालित करती हुई दक्षिण की ओर चली गई है संकीर्ण पाठ की ओर जाड़े में छिछली उस नदी के जल में स्थान स्थान पर छोटी बड़ी भावरे हैं यहाँ का जल गहरा और मछलियों से पूर्ण है उन भवरों में कभी कभी छोटे छोटे घड़ियाल दिखाई पड़ते हैं उस वक्र गति वाली नदी ने जयराम बाटी के उत्तरी भाग में एक मनोहर उपद्वीप बनाया है वह उपद्वीप त्रिभुजाकार और बीच में उभरा घास से हरा भरा एवं बेल मोल आम वट एवं पीपल आदि की शीतल छाया से समन्वित है जन कोलाहल से दूर होने के कारण यह स्थान नीरव शांत है इधर उधर दो एक शमशान चिन्ह रहने के कारण वह वैराग्यो दीपक भी है पक्षियों के कलरों से युक्त फल फूल से भरे इस साधना साधनानुकूल मनोरम स्थान के बीच तत्कालीन एक आंवले के पेड़ के नीचे श्रीमती योगीन माँ श्रीमती गोलाप माँ तथा श्रीमद स्वामी शारदानंद जैसे अनेक विशिष्ट जन आमोदर में स्नान जप ध्यान तथा गीता चंडी के पाठ में बहुत सा समय व्यतीत करते थे श्री माता जी बाल काल में इसी आमोदर नदी में विशेष पर्वों के अवसर पर गंगा स्नान किया करती थी जयराम भाटी की प्राकृतिक स्थिति अत्यंत रमणी है प्राय चारों ओर खुले मैदान है आमोदर नदी और ग्राम के बीच की भूमि लगभग आधे मील के परिमाण में खूब ही उर्वरा है ऊपरयुक्त भूमि में थोड़े में ही संतुष्ट होने वाले कृषक परिवारों के उपयोगी वस्तुएं धान दाल तरकारी हल्दी आदि पैदा हो जाती है माता जी के बाल्यकाल में कपास की भी खेती होती थी और वहां की तलैयों में यथेष्ट मछलियां भी मिल जाती थी कहा जाता है कि माता जी के जन्म होने के पहले गांव में उतनी अधिक समृद्धि नहीं पाई जाती थी उनके आविर्भाव के पश्चात ही गाँव की आर्थिक स्थिति में उन्नति हुई उस समय इस छोटे से गांव में कोई भी दुकान नहीं थी तथापि खेतों में उत्पन्न वस्तुओं से संतुष्ट ग्रामवासियों को साधारणतया अन्यों का मुँह नहीं ताकना पड़ता था विशेष काम पड़ने पर वे तीन मील दूर कामार पुकुर के हाट में जाते थे और वहां से मिठाई आदि खरीद लाते थे छः मील उत्तर की ओर कोतुलपुर में उनकी अन्य आवश्यक सामग्रियाँ वस्त्र नमक मसाल मसाला आदि प्राप्त होती थी अथवा पाँच छः मील दक्षिण पश्चिम कयापाट बदनगंज में जाकर वे हाट बाजार करते थे जयराम भाटी से एक मील पश्चिम शिहड़ सीहोर की हट हाट में कई छोटी छोटी दुकानें भी थी और करीब डेढ़ मील की दूरी पर पुकुरे गांव में भी एक मोदी की दुकान थी विशेष अवसरों पर वह भी जयराम भाटी की आवश्यकता की पूर्ति करती थी गाँव के उत्तर आमोदर नदी के उस पार विस्तृत मैदान के बाद एक बड़ा भारी गाँव देशरा है इसके पूर्व में भी मील भर विस्तृत धान के खेतों के पश्चात आमोदर नदी है उसे पार कर अमरपुर गाँव है जिसके बीच से पैदल कामार पुकुर पहुंचने का मार्ग है आजकल यह मार्ग चौड़ा और सरल बना दिया गया है मार्ग के दोनों ओर वट पीपल पीपल आदि के वृक्ष हैं जिनके शीतल छाया में थके मादेराही तथा चरवाहे विश्राम करते हैं माताजी जी के पितृवंशी मुखोपाध्यायगण इसी ग्राम के प्राचीन निवासी थे इन मुखोपाध्यायों तथा उनके दौहित्र वंशी वंदोपाध्याय कुल के अतिरिक्त और कोई ब्राह्मण परिवार इस समय नहीं है इनके अतिरिक्त विश्वास मंडल घोष और सामूहिक उपाधि विशिष्ट कई सदगोप परिवार कई घर ग्वाले एक घर नाई एक घर हलवाई एक घर लोहार दो तीन बागदी परिवार इत्यादि मिलकर लगभग सौ परिवार अपने छोटे छोटे मिट्टी के घरों में आडंबरहीन ग्राम में जीवन व्यतीत करते हैं गांव के नाम की उत्पत्ति के संबंध में कोई निश्चित मत हमें विदित नहीं है संभव है कि गांव का नामकरण किसी आराध्य देवता अथवा पूर्व पुरुषों में किसी के नाम से हुआ होगा ग्राम के दक्षिणी भाग में ताड़ के वृक्षों से घिरे हुए बैनर्जी तालाब में ग्राम निवासी स्नान करते थे और वहीं से पीने का जल भी लेते थे इस तालाब के दक्षिण में कमलों से शोभित एक सुंदर प्राचीन तालाब है ग्राम के पश्चिमी भाग में कृषकों की सिंचाई का सहारा आहेर नामक बृहद जलाशय है एवं लगभग मध्य भाग में पुण्य पुकुर नामक पुराना तालाब है पुणे पुण्यपुकुर के पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग में श्री माता जी का अर्थात 1916 सौ ईस्वी का बना नया घर है उसी के किनारे के उत्तरी भाग में एक झोपड़ी है यही मुखर्जी वंश का एक प्राचीन देवालय है उसी के एक कोठरी में सुंदर नारायण नामक कछुए की आकृति विशिष्ट धर्म ठाकुर विराजित हैं अभी तक मुखर्जी लोग उनकी पूजा बारी बारी से करते आ रहे हैं दूसरी कोठरी को काली माड़ो या मंडप कहते हैं जिसमें प्रतिवर्ष काली पूजा अनुष्ठित हुआ करती है इसी के एक कमरे में ग्राम में पाठशाला थी ग्राम के बालक बालिकाएं आंचल में लाई बांध और बगल में ताड़ के पत्ते दाप पढ़ने के लिए दोनों समय वहां एकत्र होते थे उत्तर पश्चिमी कोने में दीवार से लगा हुआ काली पत्थर का ष्ठी देवी का एक प्रतीक था नवविवाहित वर वधु को यहाँ आकर प्रणाम करना पड़ता था श्री रामकृष्ण और श्री को भी अवश्य ही यहाँ आना पड़ा होगा पुण्य के दक्षिण ओर से जो पगदंडी गई है उसके दक्षिण में मोड़लपाड़ा स्थित है उसी के दक्षिण में सिंहवाणी देवी का मंडप है जिसके पुरोहित मुखर्जी लोग हैं हम जिस समय की बात लिख रहे हैं उस समय देवी एक फूस के छाजन में स्थापित थी अब पक्की नीव के ऊपर टीन के छाजन में है पुण्य पुकुर के तट पर श्री माता जी का नया मकान है और उत्तर दक्षिण की ओर प्रधान ग्राम मार्ग है इसी के उत्तर में कुछ आगे बढ़ने पर माता जी के जन्म स्थान के ऊपर ईटों से बना हुआ एक मंदिर दिखाई देता है मुखर्जी लोग पहले इसी भूमिखंड में निवास करते थे किंतु वंश वृद्धि के साथ साथ वे लोग दक्षिण पश्चिम की ओर फैल गए पूर्वोक्त ग्राम मार्ग के पश्चिम में उनके घर आज भी विराजमान है प्राचीन घरों के पूर्व की ओर एक फूस का घर था उसके बीच में दीवार थी एक ओर बैठक खाना और दूसरी ओर भीतरी भाग था दक्षिण की ओर रसोई रसोईघर घीकीशाला आदि थी जयराम बाटी के चारों ओर जिन ग्रामों से श्री रामकृष्ण एवं श्री माता जी की पवित्र स्मृति जुड़ी हुई है उनमें से शिहड़ कोवालपाड़ा आनूड़ और श्याम बाजार उल्लेखनीय है शिहड़ ग्राम में श्री कृष्ण की फुफेरी बहन हिमागनी देवी की ससुराल और श्री माता जी का ननिहाल था इसी संबंध से बाल्यावस्था से ही दोनों वहाँ अनेक बार जा चुके थे बाद में विष्णुपुर के मार्ग से कलकत्ता आते जाते समय माता जी कुलपाड़ा में प्रायः दो एक दिन विश्राम करती थी दो बार तो वे अधिक दिनों तक रही थी अनुर में श्री विशालाक्षी के दर्शन के निमित्त जाते समय श्री रामकृष्ण को मार्ग में देवी का आवेश हुआ था श्याम बाजार में तो वे एक बार सात दिन और सात रात संकीर्तन में मतवाले हुए थे इनके अतिरिक्त और बहुत से ग्राम श्री रामकृष्ण तथा श्री माता जी की लीला स्मृति से जुड़ी जड़ित हैं श्री जयराम भाटी के पूर्व आमोदर के दूसरे पार एक बड़ा ग्राम ताजपुर है दक्षिण में जिप्टा है जो जमींदार राय बाबुओं का निवास स्थान है दक्षिण पश्चिम में मशीनापुर और पश्चिम में शिहड़ गाँव है ये सब गांव जयराम भाटी से एक मील की दूरी में ही स्थित है शिहड़ के पश्चिम में मुसलमानों की बस्ती शिरोमणिपुर है जयराम भाटी कलकत्ते से अधिक दूर नहीं है फिर भी वहां आना जाना कष्टदायक था विशेषकर उन दिनों बहुत से लोग कामार पुकुर और उचालन के मार्ग से पैदल चल छट्टियों पर विश्राम करते हुए वर्धमान पहुँचते थे और वहीं से रेलगाड़ी पकड़ते थे दो चार बिल्ले धनी लोग ही पालकी आदि की सहायता ले सकते थे सारे पथ में उस समय डाकुओं का भय था इसी रास्ते से चीज़ें बैलगाड़ी से दूसरे ग्रामों को भेजी जाती थी उचालन बर्धमान से लगभग सोलह मील है और कामार से भी उतना ही है एक दूसरा रास्ता कामार से जहानाबाद या आरामबाग होते हुए तेलो भेलो का मैदान पार करके तारकेश्वर तक गया है इस रास्ते से कलकत्ते की दूरी कम होने पर भी यह रास्ता अधिक भयानक था बंगाल नागपुर रेलवे लाइन के खुल जाने के बाद बहुतेरे लोग विष्णुपुर के रास्ते से ही जाया करते हैं कलकत्ते के लोग विष्णुपुर तक रेलगाड़ी में जाकर वहाँ से मोटर बस की सवारी कर कोतुलपुर कोवालपाड़ा तथा देशला होते हुए जयरामबाटी जाते हैं कोई कोतो बर्दमान तक रेलगाड़ी में जाकर मोटर बस से आरामबाग पहुँचते हैं और वहाँ से बैलगाड़ी में या पैदल कामारपुकुर होते हुए जयरामबाटी चले जाते हैं सिवाय इसके छोटी लाइन की गाड़ी में चापाडांगा जाकर वहाँ से मोटर में वर्षा के समय बैलगाड़ी से आराम जाया जा सकता है आराम बाग से जयराम भाटी लगभग ग्यारह मील है आधुनिक सभ्यता के केंद्र स्थल से होने पर भी जयराम भाटी में किसी भी समय आनंदोत्सव का अभाव नहीं रहा साल भर यहाँ बहुतेरे उत्सव मनाए जाते थे फिर शरद ऋतु में श्री सिंह के मंदिर में तीन दिन तक बड़ी धूम के साथ पूजा भोग आदि होता है उस समय ग्रामवासी मतवाले हो जाते हैं श्री राधाअष्टमी तथा श्री श्यामा पूजा में वे आन उत्सव आनंदोत्सव कीर्तन आदि करते हैं शिवरात्रि के दिन वे शिहर जाकर श्री शांतिनाथ की पूजा करते हैं और साम्य शैव संन्यासी बनकर व्रत उपवास करते हैं वैसाख जेठ के महीने में आज भी श्री शीतला देवी की पूजा धूमधाम से प्रचलित है समृद्धशाली घरों में आज भी विशेष अवसरों पर आठों पहर कीर्तन पौराणिक अभिनय आदि हुआ करते हैं अभिनय में शामिल होने के लिए बगल में चटाई लिए हुए और आंचल में लाई बांधे एक गांव से दूसरे गांव में जाने की प्रथा आज भी प्रचलित है सबसे बड़ी बात तो यह है कि जयराम बाटी श्री माता जी शारदा मणि देवी को अपने अंक में धारण कर वर्तमान युग के सर्वश्रेष्ठ शक्तिपीठ के रूप में परिणित हुआ है उनके जन्म स्थान के ऊपर ईटों का एक मंदिर बना हुआ है जो शुभ्र शिखर वाला है उसकी चोटी पर मां नाम से अंकित धातु निर्मित एक पताका है जो दूर दूर के पथिकों को श्री माँ का स्मरण कराती है और देश विदेश के प्रणाम के को खींच लाती है लोगों के आने जाने की सुविधा हो जाने से तथा रामकृष्ण मठ मिशन के केंद्र की स्थापना और उस केंद्र के जरिए से विविध सेवानुष्ठान होने के फलस्वरूप जन समाज की दृष्टि उत्तरोत्तर इस पुनीत पीठ के प्रति आकृष्ट होती जा रही है और साथ ही साथ ग्राम की भी उन्नति हो रही है मंदिर के प्रतिष्ठा दिवस अक्षय अच्छा तृतीया के अवसर पर श्री की चरण रस्सी पवित्र इस भूमि पर लौटने के लिए प्रतिवर्ष बहुत से भक्तों का समागम होता है श्री के जनने द्वारा प्रारंभ की गई श्री जगत धात्री पूजा भी प्रतिवर्ष यहाँ बड़े समारोह से मनाई जाती है जगदम्बा की यह एक अपूर्व महिमा है कि नगण्य जयराम बाटी उनके पाद पद्मों के स्पर्श से आज पुण्यतीर्थ में परिणित होकर अपने गौरव की सर्वत्र घोषणा कर रहा है श्रीमान ने स्वयं एक दिन इस भूमि की धूलि अपने मस्तक पर धारण करके कहा था जननी जन्म जन्मभूमिश्च स्वर्गाद पि गरीयसी